मंत्र विचार जिज्ञासा किसी मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए क्या शास्त्र में कोई समय सीमा निर्धारित होती है समाधान पुरस्चरण के लिए शास्त्र में समय सीमा का कोई नियम नहीं है परंतु कुछ अन्य नियम इस विषय में बताए जाते हैं किसी भी पुरस्चरण के प्रतिदिन समान संख्या में जप करना पड़ता है एक दिन कुछ अधिक जप एक दिन कम जप ऐसा पुरस्चरण में नहीं चलता दूसरी बात पुरस्चरण में दोपहर के बाद जब किया तो जा सकता है परंतु पुरस्चरण के लिए निर्धारित जब संख्या में उसकी गणना नहीं होती है किस मंत्र के पुरस्रण के लिए कितनी संख्या में जब करना है यह शास्त्र में निर्धारित है पर एक दिन में कितना जप आप कर सकते हैं यह हिसाब आपको लगाना पड़ेगा कितना समय आप दे सकते हैं कितनी देर बैठने की आपकी सामर्थ्य है इन सब बातों का विचार आपको करना पड़ेगा सदा विद्यान संहति ही इसके अनुसार बाकी समय में भी मानस जप करना पड़ता है पुरस्चरण में उत्तम यही होता है कि दोपहर तक जप कर लिया जाए उसके बाद प्रतिदिन का अन्य कार्य करें। जब के अनुसार दशांश होम तर्पण मार्जन यह सब प्रतिदिन ही पूरा कर लेने से पुरस्तण में सुविधा रहती है इन सब बातों का विचार करके ही साधक को निर्णय लेना चाहिए कि पुरस्चरण कितने दिन में पूरा करे जैसे शिव पंचाक्षर मंत्र के पुरस्रण में २४ लाख जप संख्या शास्त्र में निर्धारित है तदनुसार जप का दशांश हवन उसका दशांश तर्पण और उसका दशांश मार्जन और उसका भी दशांश ब्राह्मण भोजन करना पड़ता है इन सबको विचार कर ही पुरस्चरण की समय सीमा का निर्धारण करना चाहिए जिज्ञासा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का क्या महात्मा है समाधान शास्त्र कहता है मंत्राणाम अचिंत्य शक्ति ही जितना हम सोच भी नहीं सकते उतनी शक्ति मंत्र में है परंतु मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है गुरु मंत्र देवतात्मा मन पवनाषालद अंतरात्मा जब करते करते गुरु मंत्र देवता मन प्राण और जपकर्ता एक भूमिका में पहुंचने चाहिए तब मंत्र सिद्ध होता है इसके लिए जप में अत्यधिक तन्मयता की अपेक्षा होती है पूर्ण तन्मयता से जपे बिना जो फल मिलता है वह मंत्र का पूरा फल नहीं है जैसे आपके पास कोई अमूल्य रत्न है और आपने उसे बीस रुपये में बेच दिया आपको बीस रुपये मिले परंतु इसका मूल्य बीस रुपये ही नहीं है ऐसे ही मंत्र सिद्ध नहीं होने पर भी फल देता है पर जैसे शरत काल में बादल थोड़ा बरस जाता है, ऐसे ही थोड़ा फल देगा वैदिक परंपरा में प्रणव सभी मंत्रों का मूल है इसकी उपासना पूर्ण अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्रदान करने वाली है वैदिक मार्गानुसार अपर ब्रह्म का और पर का भी यही आधार है परब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो भी इसी के आधार पर प्राप्त कर लोगे अपर ब्रह्म अर्थात हिरण्य तक विकास करना चाहते हो तो भी इसी के आधार पर कर लोगे इसे आप विधि पूर्वक गुरु से प्राप्त करें तो इसी से सब सिद्ध हो जाता है यह सभी मंत्रों का मूल है इसी तत्व को लेकर सभी मंत्र शरीर धारण किए हुए हैं परंतु इस प्रणव को वैदिक विधि से त्रैवर्णिक ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य ही गृहित कर सकते हैं महादेव ने कृपावश इस मंत्र को सर्वोपयोगी बनाने के लिए इसके पाँच अवयवों बिंदु और नाद ये पांच अक्षर बनाए अर्थात शिव पंचाक्षर अच्छा मंत्र के रूप में सबके लिए उपयोगी एक ढांचा बना दिया इसलिए प्रणव के समान ही इसका अर्थ भी तत्व ही है प्रणव में जो मोक्ष देने की शक्ति है वह इसमें भी है इसलिए इसका नाम अघोर मंत्र भी है यह अभेदात्मक तथा बड़ा रहस्यात्मक मंत्र है और सर्व विघ्नोपन्न का उपाय है इस मंत्र पर पद्य पादाचार्य का भाष्य भी है पद्म पादाचार्य का भाष्य भी है इसका महात्म तो अचिंत्य है पर जो जितना लाभ ले सकता है वह उतना ले लेता है यह सब कुछ योग्यता पर आधारित है जैसे गौ के स्तन में एक कीड़ा चिपका रहता है परंतु स्तन से उसको कभी दूर नहीं दूध नहीं मिलता अपितु रक्त ही मिलता है बछड़े में ताकत है कि वह दूध को उतार देता है उसे देखकर गौ में वासल भाव आता है तब दूध स्तन में आ जाता है सबको एक समान फल किसी कर्म से नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि योग्यता में बहुत अंतर होता है इसे समझना चाहिए